مشرق اور چاند کا مغرب ایک وقت کا قصہ ہے ایک غریب کاشتکار ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتا تھا ایک بہت ہی دور دراز کے گاؤں میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام تھا را راہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی دانشمند بھی تھی وہ کاشتکار کے اکلوتے کھچر کو جنگل میں چرانے لے جاتی سورج نکلنے پر اور پورا دن گاتی رہتی پرندوں اور پھولوں کے لئے وہ سورج غریب एक शाम जब वो अभी-अभी वापस आई थी और उसने अपनी अम्मी की मदद की थी शोरबा बनाने में कि काश्तकार के दरवाजे पर दस तक हुई। मैं देखता हूँ। काश्तकार ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक भालू खड़ा था। देखिए, उससे डरिए मत जनाब, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ओह, कौन आया है आ कोई नहीं। तो मैं उन तीन पहाड़ों के उस पार एक किले में रहता हूँ और बहुत तन्हा महसूस करता हूँ। मैंने आपकी बेटी को जंगल में गाते हुए सुना है। सच मुझ उसकी आवाज फरिश्तों जैसी है। अगर वो पूरे साल तक वो मेरे लिए हर दिन गाएगी, तो मैं आपको इतनी दौलत दूंगा कि आप फिर कभी नहीं जान पाएंगे میں اس بات کا خیال رکھونگا کہ وہ हمیشہ خوش رہے مझھے پہلے سس پوچھنا ہوگا ک سکنڈ ک یہاں تو کاشتکار واپس اندر گیا اور اس نے اپنے خاندان کے ساتھ گفتگو کی हماری بیٹی ایک بالو کے ساتھ نہیں جایگی پر امی وہ کہ رہا ہے کہ وہ ہمیں اच्چھی خاصی رقم دیگا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں کچھ ور نئے کچر چاہئए کو مرمد کی ضرورت ہے ہر ایک کے لئے نئے جوتے اور کپڑے چاہئے پر تو ہم سے دور رہےگی ر ये सिर्फ एक साल के लिए है अमी। और क्या तुम्हें याद नहीं वो पेशंगोई? वो ये नहीं हो सकती। तुम नहीं जानती हो। अमी, अब्बा, कैसी पेशंगोई? कुछ जो एक नजुमी ने कहा था कि जब तुम अठारा की होगी तो कुछ होगा। और पिछले ही हफ्ते तुम पूरी अठारा की हो चुकी हो मेरी बच्ची। खैर वो क्या है? वो ये कि जब तुम अठारह की हो जाओगी तो तुम्हें कैसे सफर पर जाओगी जो तुम्हें मलिका बना देगी? क्या? नहीं, ये जो कुछ भी हो मैं अपनी बेटी को एक भालू के साथ नहीं जाने दे सकती। देखो, अगर ये भालू खतरनाक होता तो इसने हम पर हमला किया होता। अब्बा दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल से मु ने भालू के साथ जाने का फैसला किया। भालू ने उससे कहा कि वो उसकी पीठ पर बैठे और उसकी खाल को पकड़ ले, जब वो तेजी से उन तीन पहाड़ों को पार कर अपने शाही महल की तरफ जाए। ये लीजिए, अगले एक साल तक आपका घर ये होगा महोदरमा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, तो बस वो चांदी की घंटी � क्या तुम्हें गरमा गरम सूप चाहिए? मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। राने जी भर कर खाया और फिर उसने आराम करने की ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि वो बहुत थक गई थी। राने चाँदी की घंटी बजाई और फ़ورन ही वहां नुमाया हुआ एक बहुत ही नर मुलायम बिस्तर। جو کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس پر تھی سفید اور سنہری ریشمی گدیاں ہر دن صبح را بھالو کے لیے گاتی اور وہ پورا دن بیٹھ کر باتیں کرتے پر بھالو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا اور اسے کبھی نہیں بتاتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے ایک رات را سو سکی تو وہ محل میں ٹہلنے کے لیے گئی جب اس نے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت موسیقی سنی جو اس نے کبھی نہیں سنی تھی کهی باہر باغ میں اس خوشبودار فوارے کے پاس کوئی وائلن بجا رہا تھا وہ دیکھنا سکی کہ وہ کون تھا وہ باہر نکلنا چاہتی تھی پر اسے یاد آیا بھالو کا فرمان کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ باہر باغ میں قدم نہ رکھے تو وہ وہاں ہی کھڑی رہی جہاں وہ تھی اس موسیقی کی کشش میں مہینوں تک یہ چلتا رہا دن کے وقت را بھالو کے لیے گاتی رات کو وہ اس موسیقی کو سنتی جو باغ میں بجتی تھی एक तरफ तो वो भालू के साथ खुश थी, पर रा को अपने घरवालों की बहुत याद आ रही थी। तो वो उदास हो गई और एक सुबह तुम्हारी नगमें बहुत ही खूबसूरत थे, पर आज उनमें मायूसी चलकर रही थी। क्या बात है? तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? मुझे अपने घरवालों की बहुत याद आती है। महीनों गुजर � पर तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम उन्हें नहीं बताओगी तुमने यहाँ पर क्या देखा है। मैं वादा करती हूँ। तो भालू रा को वापस उसके वालिदन के घर ले गया, जो अब एक टूटी-फूटी झोपड़ी नहीं थी, पर इसके बजाय एक आलीशान हवेली थी। और उस अमीर घर में गुरबद का कोई नाम उन्नीशा� मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इतने अरसे के बाद देख रही हूँ। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? और आप कैसे हैं जनाब भालू? मैं ठीक हूँ हुजूर, मैं कल वापस आऊँगा उसे लेने के लिए। हमने तुम्हें बहुत याद किया। तो वहां सब कैसा चल रहा है राह? उसे सुकून से खाने दो, राह। मेरे साथ बावर्ची खाने में आओ. मेरे मदद क्या आप इसे सुकून से खाने नहीं देना चाहती? अपना खाना खत्म करो। मेरे साथ आओ राह। रह। राह, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहाँ कुछ मामुली तो नहीं हो रहा? अम्मी, सब कुछ ठीक है। मुझे यकीन है। तुम अच्छी लग रही हो। क्या भालू की हवेली के बारे में कोई खास � रा अपनी अम्मी को उस राज भरी मौसीखी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, जो हर रात कोई बजाता था, जिसके लिए वो बहुत बेचैन थी, कि एक पल वो भूल गई कि भालू ने उससे कहा था कि इसके मुतालिक बात ना करे, और अपनी अम्मी को वो सब कह सुनाया। खैर, जब तुम वापस भालू के महल में जाओगी, ज तो उस फवारे के पीछे छिप जाना और अगला दिन निकलने तक वहीं रहना। जब वो फवारे पर अपना मुंह धोने आएगा, तुम उसकी परछाई पानी में देखोगी और तुम्हें इल्म हो जाएगा कि वो कौन है। पर अम्मी, भालू ने बाग में बाहर कदम रखने के लिए मना किया है। खैर, तुम्हें वहाँ काम पर रखा गया है गान तो अगली रात जब राम फिर से भालू के महल में पहुंच गई, हालांकि वो बहुत थकी हुई थी, वो जागी रही, मौसकी शुरू होने के इंतजार में, फिर वो चुपचाप कदमों से फवारे के पीछे गई। दिन निकलने पर उसने पानी में देखा, जब वो साया अपना मुंह धोने के लिए आया, और वहाँ पानी में उसने देखा एक बहुत ही हाँ ये क्या तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था मुझे माफ करना मैं बहुत बेचैन थी अगर तुमने एक महीना और इंतजार किया होता तो शायद तुमने मुझे आजाद कर दिया होता पर अब वो बद्दुआ कभी भी खत्म नहीं होगी देखो मुझे माफ कर दो कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं मैं इस तरह का हो गया अलोरा चुड वो चाहती है कि मैं उसकी बेटी से निकाह करूं वो चाहती है उसकी बेटी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से निकाह करे जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर ये लानत नाज़िल कर दी उसने मुझे एक साल दिया कि मैं अपनी मोहब्बत को ढूंढूं मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया था रा पर तुमने मुझे बताओ मैं वो करूंगी। अलोरा एक महल में रहती है जो सूरज के मश्रिक में और चांद के मगरीब में है। तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा सात दिन और सात रातों में। सिर्फ यही तरीका है। रुको ये जगह कहां है? राह हर मानने वाली नहीं थी तो वो सबसे घने जंगल में पांच दिन और पांच रात चलती रही। हर باشنده और परिंदों से ये पूछती हुई जिनसे भी वो रूबरू होती कि क्या वो जानते हैं कि चुड़ैल एलोरा का महल सूरज के मश्चिक और चांद के मगरिब में कहां था पर लगता था किसी को भी उसका इल्म नहीं था छठे दिन उसे एक बुढ़िया दिखाई दी तुम चुड़ैल एलोरा को ढूंढ रही हो ना रा کیا تمہیں علم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سورج کے مشرق میں اور چاند کے مغرب میں ہے مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں ہے پر شاید کسی کو میرے خیال سے تمہیں اتری ہوا کے گھر جانا ہوگا اگر کسی کو علم ہوگا تو یقیناً اسے ہوگا اگر کوئی تمہیں وہاں لے جا سکتا ہے تو وہی دی جا سکتا ہے شکریہ میں اتری ہوا کے گھر کیسے پہنچوں؟ میرا گھوڑا تمہیں وہاں لے جائے گا जब तुम्हारा काम हो जाए तब बस उसके काम में फुसफुसाना कि वापस घर चल और वो मेरे पास आ जाएगा। ये अपने साथ ले जाओ। शायद ये तुम्हारे काम आए। बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरी औरत ने सीटी बजाई और घोड़ा नुमाया हुआ। राने उस पर दूर तक सवारी की जब तक कि वो उतरी हवा के घर नहीं पहुंच गई। उन स सूरज के मश्रिक में और चांद के मघरिब में यह छटी रात थी उसने सब कुछ उत्तरी हवा को बताया वो महल जो सूरज के मशरीक में है और चांद के मघरिब में है मैं वहां जा चुका हूं एक मर्तबा पर वो यहां से बहुत दूर है मेहरबानी करके जनाब उत्तरी हवा मुझे कल रात तक वहां पहुंचने की जरूरत है इसमें मेरी पूरी ताकत और उससे कहीं ज्यादा कुबद लगती है वहां पहुंचने के लिए मुझे आज पूरी रात बितानी होगी इस सफर की तैयारी के लिए हम सूरज की पहली किरण के साथ निकल पड़ेंगे तब तक तुम यहां पर आराम करो तो रानी उत्तरी हवा के घर पर आराम किया और अगली सुबह सूरज उगते ही वे दोनों निकल पड़े उस महल के लिए जो सूरज के मशरिक और चांद के मगरिब में था वह पूरा दिन उड़ते रहे और तकरीबन पूरी रात भी जब तक के आखिर में एलोरा के महल में नहीं पहुंच गए पर लो ये आ गया मैं इससे आगे एक कदम भी नहीं जा सकता यहां से तुम्हें अकेले जाना होगा शुक्रिया जनाब उत्तरी हवा बहुत-बहुत शुक्रिया अब आगे बढ़ो तुम्हारे पास 40 घंटे बचे हैं इससे पहले कि आठवां را محل میں دوڑی گئی ایلورا نے اس کو آتے ہوئے دیکھا اور شہزادے کو سات قید خانوں میں بند کر دیا را کو اس سے دور رکھنے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم یہاں پہنچی پر تم صرف سورج کے مشروعیق میں اور چاند کے مغرب والے محل میں ہو شہزادے کے پاس نہیں وہ کہاں ہے؟ سات قید خانوں میں اگر تم سورج اگنے سے پہلے اس تک پہنچ سکو تب ہم اس بدعا کے بارے میں دیکھیں گی مجھے وہاں لے جلو جہاں یہ قید خانی ہے اور وہاں کوئی نہ رہے اچھی بات ہے تو ایلورا کے پہردار اسے سات قید خانوں کے پاس لے گئے اور اسے وہاں چھوڑ آئے وہاں ساتھویں قید خانے میں شہزادہ تھا جب وہ بلکل اکیلی تھی را نے وہ چاوی نکالی جو بوڑی عورت نے اسے دی تھی اور اس نے سات دروازوں میں سے ہر ایک کو کھولا اور شہزادے تک پہنچ گئی تم تم یہاں ہو ہاں میں تم تک پہنچ گئی اب خارج تمہار نہیں، ابی نہیں اللورا نے ضرور کوئی چال سوچی ہوگی اوہو، تم اس تک پہنچ گئی ہے نا خیر اچھی کوشش تھی تو اب وہ بدعویٰ سے آزاد ہو جائے گا ہے نا تم میرے محل میں ہو میری عقید میں ہو اور تم امید کرتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا پر بدعویٰ کی شرط इस बददुआ की शर्त के मुताबिक अगर मेरी महबूबा मुझ तक 7 दिन और 7 रात खत्म से पहले पहुंच जाती है तो मैं अपनी मर्जी से निकाह कर सकता हूं खैर बददुआ यह कहती है कि अगर तुम्हारी महबूबा سات दिन और 7 रात से पहले तुम तक पहुंचती है तो तुम एक शर्त रख सकते हो जो तुम्हारी होने वाली दुल्हन को पूरी करनी होगी तुमसे निकाह करने के लिए और ऐसी कोई शर्त नहीं है जो मेरी बेटी पूरी न कर सके मैं तुम्हारी बेटी से محبت وغیرہ سب اکواس ہے اپنی شرط بتاؤ. خیر پھر محبت کو ہی شرط بننے دو جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دل ایک ساتھ تھڑکتے ہیں اور اسے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے موسکی میری بیٹی بہت اچھا گاتی ہے شرط ہے तो शहजादे के लिए इंतजाम किया गया कि वो अपनी वायलन ले। एलोरा की बेटी ने वायलन के साथ गाने की कोशिश की पर वो नाकाम रही। तुम और मैं हमेशा के लिए कभी जुदा ना होने के रुक जाओ। वो बेसुरी आवाज बंद करो। और अब राखी बारी थी। ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला, हमें एक साथ ही रहना था शहजादी ने बजाया और राने गाया और मिलकर एक ऐसी मौसिकी पैदा की जो इतनी पुरकशिश थी कि एलोरा भी उसके तिलस में खो गई मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है पर वो क्यों शहजादे के साथ न गा सके क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते अम्मी और इसीलिए हमारे दिल एक साथ नहीं धड़कते, जबकि रा और शहजादे के धड़कते हैं। उन्हें निकाह कर लेने दो, उसे बद्दुआ से आजाद कर दो। तो एलोरा ने शहजादे को उसकी बद्दुआ से आजाद कर दिया। वो और उसकी बेटी हमेशा के लिए गायब हो गए, खुदा जाने कहाँ। राह और शहजादा महल से निकले और इसक